शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदनंतर आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी तथा उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की नारद शिव की आज्ञा से नारदियों शिव का के मस्तक का अभिषेक हुआ ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया तत्पश्चात हृदयालंभन का कार्य हुआ फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्थ वाचन किया गया इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पानी लगे मुने तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नौ दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सहस्त्रोप्रासन अग्नि में घी के आहुति देकर श्रुवा में अवशिष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संसरव करते हैं अंत में जजमान उसे पीता है इसी को संसरो प्रासन कहा गया है संसरो प्रासन किया इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक स्रष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक सौ सौ सुवर्ण मुद्राएं दी करोनो रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बाटे उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी इसके बाद श्री विष्णु मैं देवता ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए उस समय हिमालय नगर की स्त्रियाँ आनंदमग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर से लोकाचार का संपादन कराया उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा गया तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को सांस ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य के उन नौ दंपति को खेली गृह में पहुंचाया और जयधनि करती हुई उनके गाँठ बंधन की गाँठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया